गीता तत्व चिंतन हमी अपने मित्र हमी अपने शत्रु सत दो सौ इकहत्तर राका बाका का दृष्टान्त इस संबंध में राका और बाका की एक सुंदर कथा कही जाती है दोनों प्रसिद्ध भक्त दंपति हो गए हैं वे जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करते और उसे बेचकर अपना जीवन निर्वाह करते एक दिन वे जंगल जा रहे थे बाका कुछ पीछे थी राका ने रास्ते में सोने की महरे पड़ी देखी तो उसके मन में आया बाका स्त्री है कहीं सोना देखकर उसके मन में लोभ ना आ जाए इसलिए वह पैर से उस पर मिट्टी ढकने लगा इतने में बाका पास आ गई और पूछने लगी यह क्या कर रहे हो राका बोला सोने की मुहरें पड़ी थी मैंने सोचा कहीं उन्हें देख तुम्हारे मन में लोफ ना आ जाए इसलिए धूल से ढके दे रहा था इस पर बाका हंस उठी बोली मिट्टी पर मिट्टी डालने से क्या लाभ अब अगले श्लोक में बतलाते हैं कि ऐसे योगियों में भी वह योगी विशिष्ट है जो सबके प्रति समबुद्धि रखता है सुहृ मित्रारुदासीनम अध्यस्थ द्वे संबंधुषु साधुस्वी च पापेशु समिर्विशिष्यतेहिद मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ द्वेशी और बंधुओं में तथा धर्मात्माओं एवं पापियों में भी जो समान भाव वाला है वह अति श्रेष्ठ है 272 समबुद्धि योगी की विशिष्टता इससे पूर्व के 8वें श्लोक में भी कहा कि योगी समलोष्ट का कांच, समलोष्टास्म कांचन होता है वहां भी उसकी समदृष्टि की बात कही गई तो अब इस श्लोक में फिर से उसी बात को दोहराने का और यह कहने का क्या तात्पर्य है कि सम बुद्धि रखने वाला योगी विशेष होता है इसका उत्तर यह है कि पूर्व श्लोक में योगी की उस स्थिति का वर्णन है जो उसके अपने आप से ही संबंधित है वह अपने आप में ज्ञान विज्ञान से तृप्त है कूटस्थ है आदि वहाँ बाह्य संसार की उस पर क्या प्रतिक्रिया होती है या नहीं बतलाया जो अपने आप में तृप्त है ऐसा व्यक्ति जब बाहरी दुनिया के संपर्क में आता है और अकारण निंदा करने वालों की को देखता है तो संभव है वह विचलित हो जाए जब उसे ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो दुराचारी है जो बिना किसी कारण के उसके प्रति वैर भाव रखता है तो हो सकता है उसका कूटस्थ भाव डगमगा जाए हमने यह देखा है कि साधक जब एकांत में अकेले रहता है तो ऐसा लगता है कि वह पहुंचा हुआ है पर जब उसे दूसरों के साथ मिलकर काम करने का मौका लगता है तो उसके आनुषंगिक दोष उसकी कमियां प्रकट होने लगती है तब मालूम पड़ता है कि उसमें क्रोध कितना है ईर्ष्या कितनी है द्वेष कितना है अहंकार कितना है मनुष्य के चरित्र की कसौटी अकेले रहकर नहीं होती वह तो दूसरों के साथ मिलकर रहने से ही होती है इसीलिए प्रस्तुत श्लोक में बतला रहे हैं कि जो योगी सुहृद मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेषी संबंधी धर्मात्मा और पापी सब में समान भाव रखता है वह सर्वश्रेष्ठ है और योगियों में विशेष है पूर्व श्लोक में मिट्टी पत्थर और सुवर्ण इन जड़ वस्तुओं में समबुद्धि रखने की बात बतलाई जड़ वस्तु में संभाव रखना अपेक्षा कोई सहज है क्योंकि वे रिएक्ट प्रतिक्रिया नहीं करती पर चेतन वस्तुएँ तो रिएक्ट करती हैं पशु रिएक्ट करते हैं और सबसे ज़्यादा तो मनुष्य रिएक्ट करते हैं अतः जो मनुष्यों द्वारा प्रकट की गई प्रतिक्रिया में भी अपनी बुद्धि का सम्भाव बनाए रख सकता है वह निश्चय ही योगियों में सर्वश्रेष्ठ है सुहिद वह है जो प्रति उपकार की अपेक्षा न करते हुए अपने स्वभाव से ही उपकार करने वाला है मित्र वह है जो परस्पर प्रेम और एक दूसरे का हित करने वाला है स्रोहिद बिना मेरे प्रेम किए ही मुझसे प्रेम करता है जबकि मित्र मुझसे प्रेम की अपेक्षा रखता है इस प्रकार सुहिद वह है जो हमसे स्नेह करता है और मित्र वह है जिससे हम स्नेह करते हैं अरे बैरी वह जो हमसे शत्रुता करता है और द्वेश वह है जिसके स्वाभाविक प्रतिकूल आचरण के कारण हम उससे शत्रुता करते हैं इस प्रकार अरि वह है जो छिपकर हमारा बुरा करता है और द्वेश वह है जो प्रगट में उदासीन वह है जो दो व्यक्तियों की लड़ाई में उपेक्षा भाव बरतता है और मध्यस्थ वह है जो झगड़ते लोगों के पास जाकर झगड़े को शांत करने की चेष्टा करता है बंधु आत्मी स्वजन को कहते हैं अब संसार में यह स्वाभाविक है कि व्यक्ति का सुहृद मित्र मध्यस्थ अपने कुटुंबीजन और साधुस सदाचारियों के प्रति प्रेम भाव रहेगा तथा बैरी द्वेश और पापियों के प्रति द्वेष और घृणा भाव जो सनमार्ग पर चल रहे हैं ऐसे विवेकी पुरुषों के मन में भी प्रथम श्रेणी के लोगों के प्रति राग और दूसरी श्रेणी के व्यक्तियों के प्रति द्वेष देखा जाता है अच्छे के प्रति राग और बुरे के प्रति द्वेष तो बहुत स्वाभाविक है पर इस योगी की विशेषता इसमें है कि ऐसे परस्पर अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाले मनुष्यों में भी उसका समभाव बना रहता है इसका तात्पर्य यह कि यदि उसका अपना आत्मीय तथा उसका शत्रु दोनों जोखिम में है और यदि उसके शत्रु को सेवा की अधिक आवश्यकता होती है तो वह शत्रु की सेवा को आगे बढ़ जाएगा ऐसा नहीं सोचेगा कि वह तो मेरा शत्रु है उसे मरने दो मैं क्यों उसकी सेवा करूं? यदि धर्मात्मा और पापी दोनों संकट में हो तथा पापी को सेवा की अधिक आवश्यकता हो तो वह योगी पापी की सेवा में अपने को लगा देगा इसके पीछे उसकी कोई प्रदर्शन वृत्ति नहीं रहती अपितु उस आत्मतत्व की अनुभूति में स्थित होने के कारण उसकी सर्वत्र परमात्मा बुद्धि हो जाती है और वही उसे सबके प्रति भेदभाव रहित व्यवहार करने की प्रेरणा देती है